मो अंता च मंगला चवेश मम मो मंगलम महावीर स्वामी की अहिंसा परमो धर्म की परम पुज एक सौ आठ मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की परम पूज्य आठ मुनिवर्षि विराट सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की जीवन को नुकसान पहुंचाने वाले कारणों की चर्चा विगत दिनों से आप सबके मध्य हो रही है और आज श्रृंखला की अंतिम कड़ी जो हमारे जीवन का एक बहुत जघन्यतम दोष है उससे बचने की बात मैं आप सबसे करने जा रहा वो है कृतघ्ता कृतज्ञता मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा दोष है कृतघ्ता का मतलब होता है किए गए उपकारों को स्वीकार नहीं करना किए गए उपकारों को नहीं मानना नीतिकारों ने लिखा है कि और सब पापों का प्रायश्चित तो फिर भी संभव है पर कृतग्नि का कभी उद्धार नहीं होता कुरे काव्य में लिखा कि और सब पापों का उद्धार तो फिर भी संभव है पर उस अभागे कृतग्नि का कभी उद्धार नहीं होता सोचने की बात मैंने एक नीति पढ़ी उसमें लिखा गोघने सुरापे सूरापे चोरे भग्न व्रते तथा निष्कृति विहिता सदी तगने नास्त निष्कृति कोई मनुष्य गाय की हत्या कर ले कोई मद्यपान कर ले कोई चोरी कर ले और कोई अपने व्रत से भ्रष्ट हो जाए उस व्यक्ति के लिए भी निष्कृति है यानी प्रायश्चित के द्वारा शुद्धि का प्रावधान है पर कृतघ्नि का कोई रास्ता नहीं उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं मैं सोच में पड़ गया आखिर ऐसा क्यों आपके मन में भी यह सवाल हो सकता है कृतज्ञता को इतना नीच कर्म क्यों संत कहते हैं ये मनुष्य की नीचता की पहचान है इसलिए उसे नीच कर्म कहा प्रकृति भी अपने उपकारी के प्रति सदैव कृतज्ञ बनी रहती है पशु पक्षी भी अपने उपकारी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं और चोर लुटेरे भी अपने उपकारी के प्रति अकृतज्ञ नहीं होते तो जो मनुष्य अपने उपकारी के प्रति अकृतज्ञ होता है वह पशु पक्षी पेड़ पौधे पशु पक्षी और चोर लुटेरों से भी गया बीता है इसलिए कहते हैं कृतघ्नि नास्ती निष्कृति क्यों गया बीता है क्योंकि उस व्यक्ति के कारण एक कृतघ्नि व्यक्ति के कारण ऐसे अनेक लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है जो किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए खड़े लोगों को नुकसान होता है आज बात मैं आपसे उसी की करूंगा कृतज्ञता जीवन का एक बहुत बड़ा गुण और कृतज्ञता जीवन की एक बहुत बड़ी नीचता है अवगुण इस विषय को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रकृति पशु पक्षी और चोर लुटेरे भी किस प्रकार कृतज्ञ होते हैं आप पेड़ को पानी देते हो पेड़ आपको फल देता है छाया देता है ये क्या है प्रकृति की आपके प्रति कृतज्ञता है अभी आपने सोचा कि इन पेड़ पौधों ने हम पर कितना बड़ा उपकार किया है आपने उसे केवल एक बार पानी दिया उस पौधे को लगाया और सारी जिंदगी वो आपको छाया देता है फल देता है और दूसरी तरफ देखो कि जो पेड़ तुम्हें छाया दे फल दे तुम उसकी छाया का उसके फल का उसकी लकड़ी का सबका उपयोग करते हो कभी उसके प्रति कृतज्ञता का भाव तुम्हारे मन में आता है मेरे जीवन के निर्माण में इस प्रकृति की कोई भूमिका है कभी तुम्हें इसका एहसास हुआ आज थोड़ी सी प्रकृति प्रतिकूल हो जाए तो तुम्हें श्वास लेना भी मुश्किल हो जाए जलवायु तुम्हारे अनुकूल है तो तुम अच्छे से जी रहे हो है प्रकृति का तुम पर उपकार पर तुमने कभी प्रकृति का ख्याल रखा प्रकृति ने मनुष्य पर घोर उपकार किए बहुत उपकार किए पर मनुष्य ने इस प्रकृति में घोर विकृति प्रकट करके अपनी कृतज्ञता का परिचय दिया कहा आप कृतघ् बनते हैं मैं आज आपका ध्यान वहां खींचूंगा और प्रकृति कैसे हमारे प्रति कृतज्ञता प्रकट करती है। आप देखें एक कवि ने बहुत अच्छी बात लिखी नारियल में पानी होता है आपने कभी सोचा कि नारियल में पानी क्यों होता है पता है नारियल के अंदर पानी क्यों होता है एक कवि ने लिखा प्रथम वैसी पीतमलपमी स्मरत शिश निहित भारा नारिकेला नारिकेला नाण उदकमृतुल्य दुराजीव नृतमुपकार साधव विस्मती वो नारियल का पौधा कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे पल्लवन और विकास के लिए मनुष्य ने मुझे पानी पिलाया उस पानी का बहुत बड़ा ऋण मेरे ऊपर है उस ऋण को चुकाने के लिए वो नारियल का पेड़ अपने सिर में कलश की भांति अपने भीतर अमृतोपम जल रखता है जीवन पर्यंत वो जल रख करके रखता है कि जो मुझे थोड़ा सा जल पिलाया उस जल का ऋण मैं चुका सकूं क्योंकि नहीं ही कृतम उपकार साधवो विस्मंती सज्जन पुरुष किसी के उपकार को कभी भूलते नहीं बधवो देखने का अपना अपना नजरिया है पर प्रकृति भी मनुष्य के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती है पर मैं कहता हूं सच्चे अर्थों में मनुष्य को प्रकृति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए क्योंकि प्रकृति का मनुष्य के जीवन के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है अगर प्रकृति थोड़ी विरुद्ध हो जाए तो हमारा सारा जीवन गड़बड़ हो जाए इसलिए प्रकृति के प्रति कृतज्ञ बनो माने उस प्रकृति को मेंटेन रखो प्रदूषण मत फैलाओ आज तुम प्रदूषण फैलाओगे कल तुम्हारा जीवन दुभर हो जाएगा यह भी एक विडंबना है कि जितने भी प्रदूषण है सब मानव कृत है और इस प्रदूषण से प्रभावित होने वाला भी मानव ही तो कल तुम्हें तकलीफ होगी दूसरी बात पशु पक्षी भी कृतज्ञ होते हैं आपने कभी देखा एक कुत्ते को मनुष्य जीवन में अगर शुरुआत में दो रोटी खिलाता है तो वो कुत्ता जैसा प्राणी भी सारी जिंदगी दुम हिलाता रहता है ये उसकी कृतज्ञता का ज्योतक है आदमी को देखो रोटी खिलाने वाले की बात तो छोड़ दो जन्म देने वाले तक को भूल जाता है एक नीतिकार ने लिखा कि कृतग्नि मनुष्य की दशा उस सुअर की तरह है जो पेड़ की नीचे पड़े हुए फलों को खाता है उसकी जड़ को खोदता है पर यह कभी देखने की कोशिश नहीं करता कि यह फल कहां से आ रहे हैं बहुत गहरी बात तुम अपने जीवन में प्राप्त संसाधनों का भरपूर प्रयोग करते हो लेकिन यह जानने ले की कभी कोशिश नहीं करते कि यह किसकी कृपा से मुझे मिला यदि तुम्हारा उस तरफ ध्यान होता तो जीवन में ऐसी गड़बड़ी नहीं होती पशु पक्षी भी अपने उपकारी का अपकार नहीं करते आपने वो डायोजेनिस की घटना सुनी होगी यह उस युग की घटना है जब दास प्रथा थी डायोजेनिस यूनान का एक गुलाम था अपने मालिक से बड़ा परेशान था क्योंकि उसका मालिक उसके साथ बड़ा त्रासपूर्ण व्यवहार करता था एक दिन तंग आकर वो घर से भाग गया जंगल की ओर भागा पीछे से पुलिस उसका पीछा कर रही भागते भागते जंगल में गया देखता है कि सड़क के किनारे एक शेर है शेर को देख करके वो घबराया लेकिन तभी देखा कि शेर बैठा हुआ है कराह रहा है वो अपना सारा भय भूलकर कर यह सोच करके कि मैं अगर रुकता भी हूं तो पीछे मुझे पुलिस पकड़ लेगी अब मरना ही है तो ज्यादा से ज्यादा शेर मुझे खाएगा कुछ अच्छा करके मर जाऊं। सारा भय त्याग कर वो शेर के नजदीक पहुंचा शेर ने अपना पंजा उसके आगे कर दिया उसके पंजे में एक तीक्षण सूल चुभा हुआ था जिसे वो निकाल नहीं पा रहा था और उसे भयंकर वेदना हो रही थी शेर ने सहायता की अपेक्षा रखते हुए कातरभाओं से अपने उस पंजे को बढ़ाया और इसने अपने जान की परवाह किए बगैर उसके सूल को निकाल दिया सूल निकलते ही शेर ने कृतज्ञता का अभाव प्रकट किया उसके चरणों को चूमा और अपनी दिशा में चल दिया थोड़ी देर बाद यह व्यक्ति पकड़ा गया पकड़े जाने के बाद उसे सजा दी गई और सजा यह दी गई कि इस व्यक्ति को तीन दिन के भूखे शेर के पास छोड़ दिया जाए भरे चौराहे पे हजारों लोगों की उपस्थिति में इसे शेर के पिंजरे में छोड़ दिया गया तीन दिन का भूखा शेर सब लोग सोचे आज तो इसका काम तमाम भू शेर अपने भूखा शेर अपने सामने शिकार को आता देख जोर से गुर्राया लेकिन जैसे ही डायोजनिस की गंध उसे लगी उसे सूखा और अपने स्थान पर आकर बैठ गया शेर को कई बार उकसाया गया लेकिन शेर भूखे रहना पसंद कर लिया लेकिन डायोजिनिस को खाना पसंद नहीं किया क्यों क्योंकि ये तो वही मेरा उपकारी मित्र है जिसने मेरे सूल को निकाला है जिसने मुझ पर उपकार किया मैं उसका उपकार कैसे कर सकता हूं क्रूर पशु के भीतर भी कृतज्ञता का भाव है अपने भीतर झांक कर देखो तुम्हारे अंदर ऐसी कृतज्ञता है कभी तुम्हारे ऊपर ऐसी स्थिति आए और उस समय तुम मुसीबत में हो और कोई तुम्हारा उपकारी हो और उससे तुम्हारा उल्लू सीधा होता हो उसे नुकसान पहुंचाकर, कर ये बात सुनिश्चित तौर पर कह सकते हो कि मैं चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना करने को तैयार हो जाऊंगा लेकिन अपने उपकारी को कभी कठिनाइयों में नहीं डालूंगा आप सुनिश्चित कर सकते हैं मनुष्य की स्थिति बड़ी विचित्र है वो अवसर के रूप काम करता है गिरगिट की तरह रंग बदल देता है बहुत खतरनाक आदमी की यह दशा तो मैं कह रहा था क्रूर पशुओं में भी कृतज्ञता का भाव दिखता है चोर लुटेरे भी अकृतज्ञ नहीं होते चार पांच वर्ष पूर्व में डाल्ट में था पलामू डिस्ट्रिक्ट उग्रवाद के लिए कुख्यात डिस्ट्रिक्ट वहां राय बहादुर परिवार से सुरेश जी पांड्या हैं बड़े अच्छे समाज से भी हॉस्पिटल चलाते हैं और अन्य समाज कल्याणकारी कार्य करते हैं। उन्होंने अपने जीवन की एक घटना सुनाई रांची से डाल्टनगंज की ओर आ रहे थे रास्ते में मनिका नाम का एक बड़ा सेंसिटिव एरिया पड़ता है जंगल है वहां उग्रवादी लोगों को लूट रहे थे कई गाड़ियां लूटी जा रही थी लूटते लूटते उस समूह में सुरेश जी भी थे उनकी गाड़ी रोकी गई और जैसी सुरेश जी पर दृष्टि पड़ी उनके प्रमुखों की दृष्टि पड़ी और उसने कहा अच्छा आप रतनलाल से हो उनकी फर्म का नाम रतनलाल सूरजमल एक फर्म था बोले आप रतनलाल से हाँ भैया इनको छोड़ दो इनने अपने अस्पताल में मेरे बेटे की जान बचाई है इनको हाथ भी मत लगा कहने को उग्रवादी लुटेरे और उनके मन में भी ऐसी कृतज्ञता का भाव अब तुम अपने आप को देखो जे एक धर्मात्मा के रूप में जाने जाते हो जो एक सज्जन पुरुष के रूप में माने जाते हो अपने भीतर झांक कर देखो कि मैं कहीं कृतघ्नि तो नहीं मेरे अंदर कृतज्ञता का भाव है कि नहीं आप औरों के प्रति जो व्यवहार करो सो करो पर मैं आज आपसे कहता हूं ऐसे तो कृतज्ञ सबके प्रति होना चाहिए कृतज्ञता सदैव रखना चाहिए संत कहते हैं तुम्हारे प्रति यदि किसी ने कोई छोटा सा उपकार किया हो तुम्हारे प्रति कभी किसी ने कोई छोटा सा भी उपकार किया हो तो उसे पत्थर की लकीर की तरह हृदय में अंकित कर लो और तुमने कभी किसी के ऊपर कितना भी बड़ा उपकार किया हो पानी की लकीर बनाकर भूल जाओ एहसान लेकर मानो देकर नहीं हृदय में अंकित रखो कभी किसी के प्रति अकृतज्ञ मत बनो क्योंकि अवसर पर किया गया छोटा सा उपकार भी बहुत महान होता है आज मैं आपसे कहता हूं तीन के प्रति सदैव कृतज्ञ बनो तीन के प्रति जिंदगी में कभी अकृतज्ञ मत बनना शास्त्र कहते तीनम उम दुपारम तीन के उपकार को कभी नहीं चुकाया जा सकता कौन माता पिता जीव का दाता और गुरु इन तीन के उपकारों को कभी विस्मृत मत करना इनके पति कभी भी कृतज्ञ मत बनना अकृतज्ञ मत होना सबसे पहले माता पिता माता पिता का उपकार ध्यान रखो हमारे हृदय में कृतज्ञता का भाव तभी आता है जब हम उपकारों की स्मृति रखते अगर सामने वाले के किए गए उपकार मेरे स्मृति में होंगे तो मैं कभी भी उनके प्रति आकृतज्ञ नहीं होंगे आजकल माता पिता की उपेक्षा और दृष्टकार बहुत ज्यादा होने लगी उससे आप बच सकते हो बसरते उनके उपकारों को याद करो आपको पता है मां बाप का कितना बड़ा उपकार है कभी सोचा कभी सोचा एक दिन एक युवक से मैं कह रहा था कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया तुम्हें जन्म दिया पढ़ाया लिखाया बड़ा किया जानते हो उस लड़के ने क्या कहा उसने कहा महाराज उनने क्या किया ये तो उनकी ड्यूटी थी ये सोच मैंने कहा ठीक कह रहा है उनने ड्यूटी निभाई तो आज यहाँ तक तुम आ गए काश उनने ड्यूटी नहीं निभाती तो तुम्हारा क्या होता मैं तुमसे केवल इतना ही कहता हूँ तुम कहते हो ये उनकी ड्यूटी थी तो उनने अपनी ड्यूटी निभाई अब तुम्हारी ड्यूटी की बारी है तुम अपनी ड्यूटी निभाओ कितना बड़ा योगदान तुम्हें जन्म दिया जन्म देना कोई साधारण बात है क्या एक मां अपने बच्चे को जन्म देती है नौ माह तक उसका भार अपने पेट में रखती है पेट में पलने वाले बच्चे की हिफाजत के पीछे अपने सारे सुख का त्याग करती है करती है थोड़ी सी चूक कर दे तो पेट में ही काम हो जाए और आजकल तो ज्यादातर होने लगा है आजकल की पढ़ी लिखी माताएं कुछ ऐसी हो गई जो अपनी संतान को पेट से ही परलोक पहुंचा देती है विचार करो यदि तुम्हारी माँ ने थोड़ी सी चूक की होती और तुम्हें पेट से परलोक पहुंचा दिया होता तो तुम्हारा क्या होता लेकिन मां ने ऐसा नहीं किया मां मां होती उसके मन में अपार ममता होती है भगवान महावीर के चरित्र को मैं पढ़ रहा था भगवान महावीर जब त्रिशला के पेट में थे तो उनके मन में विचार आया कि मैं पेट में हूं हलन चलन करता हूं तो मेरी मां को तकलीफ होती तो उन्होंने क्या किया मां को तकलीफ ना हो इस ख्याल से अपना मूवमेंट बंद कर दिया और जैसे ही मूवमेंट बंद हुआ कोहराम मच गया आजकल भी कई महिलाएं कहती है ना मूवमेंट खत्म हो गया है कोहराम मच गया त्रिशला मां एकदम घबरा गई कि क्या हुआ मेरे बच्चे को क्या हुआ वो घबराने लगी भगवान तो दिव्य ज्ञानी थे उनने ज्ञान से जान लिया कि धन है मेरी मां कितनी ममता है इसके अंदर मैं सोचता हूं इसे कष्ट ना हो इसलिए मूवमेंट रोका पर कष्ट न देने से इसे कष्ट हो रहा है धन है माँ तो ये है मां काश तुम्हें जन्म देने के जगह पेट से पर लोग पहुंचा दिया होता तुम्हारा क्या होता कदाचित जन्म भी दिया होता और तुम्हें किसी झाड़ी में फेंक दी होती तो क्या होता क्या होता चील कव्वे तुमसे अपना त्योहार मना लेते और क्या होता क्या होता कभी सोचा कदाचित जन्म देने के बाद घर में रखने के बाद भी तुम्हें ठीक ढंग से समय पर खाना दूध नहीं पिलाया होता बीमार पड़ने पर डॉक्टर को नहीं दिखाया होता तुम्हारी सही ढंग से परवरिश नहीं की होती तो तुम्हारा क्या होता कभी विचार किया उस पल को याद करो जब तेजी से गैस की तरफ बढ़ते हुए तुम्हारी मां ने तुम्हें अपनी और नहीं खींचा होता तो तुम्हारा क्या होता उस क्षण को याद करो कि सड़क क्रॉस करते समय सामने से तेज गति से आते हुए ट्रक को देखकर तुम्हारे पिता ने लपक कर तुम्हें अपनी ओर नहीं खींचा होता तो क्या होता उस घड़ी को याद करो जब तीसरे मंजिल से नीचे झाकते समय ज्यादा झुक जाने के कारण तुम्हारे पिता ने तुम्हें पकड़ा नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता याद है कितना उपकार कहते हैं मां बाप खुद गीले में सोखा बच्चे को सूखे में सिलाते लेकिन क्या बताऊं तुम्हारी आदत ही ऐसी हो गई है गीला करने की जब बच्चे थे तो माँ बाप के बिस्तर गीला करते थे बड़े हो गए तो उनकी आंखें गीली करते हो यह तुम्हारी दुर्दशा है तुम ही जानो तुम क्या छोटे में बिस्तर गीले किए और बड़े होने पर आंखें गीली करते हो मां बाप की आंखें तब गीली होती है जब उनकी ही संतान उनकी खुली उपेक्षा करना शुरू कर देती है मां बाप की आंखों में दो ही बार आंसू आते हैं बेटी घर छोड़े तब और बेटा मुंह मोड़े तब एक बेटी की विदाई पर और दूसरा बेटे के वेवफाई पर अपने आप को बचाओ उनके उपकार को याद करो उन्होंने तुम्हें जन्म दिया जीवन दिया और जीवन ही नहीं दिया पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया संस्कार दिया काश तुम्हारे मां बाप ने तुम्हें जन्म देकर के म्युनिसपैलिटी के भरोसे छोड़ दिया होता तो तुम्हारा क्या होता लुच्चे लफंगे आवारा बन जाते और क्या होते एक सभ्य इंसान की भांति जी नहीं पाते उन्होंने तुम्हें सभा में लायक बैठने लायक बनाया आज तुम जो कुछ भी हो केवल उनकी ही कृपा से हो तुम्हारे शरीर का एक एक बूंद खून उनकी कृपा का प्रसाद है कभी याद किया ऐसे माता पिता के प्रति सारी जिंदगी कृतज्ञता का भाव रखो उनके ऋणों को कभी मत भूलो नीतिकार कहते हैं कि धरती के समस्त रजकन और जलकन को भी एकत्रित कर दो तो माता पिता के उपकारों को कभी पूरा नहीं किया जा सकता कैसे पूर्ति कर सकते हो मां बाप के उपकारों को शास्त्र कहते हैं माता पिता के उपकारों की पूर्ति तीन माध्यम से कर सकते हो पहली बात अपने माता पिता को अपनी सेवा से प्रसन्न रखकर उनकी किसी चीज में कमी ना होने दो जो आवश्यक सेवा है वो सेवा करो दूसरा जीवन में जब भी कोई उपलब्धि हो तो उसका श्रेय देकर पिताजी आपके आशीर्वाद से मां आपकी कृपा से मुझे यह प्राप्त हुआ सारी क्रेडिट उनको दो खुद क्रेडिट मत लो अगर संतान कोई प्रसिद्धि पाता है या उपलब्धि होती है तो माता पिता को बहुत खुशी होती है और ये खुशी तब और ज़्यादा होती है जब सबसे पहले उनके बच्चे उन्हें सुनाते हैं और बच्चे जब आकर के ये कहते हैं कि आपकी कृपा से हुआ तो ये सोचते हैं कि मुझे इसको जन्म देना सार्थक हो गया लेकिन आजकल अक्सर ये देखा जाता है कि लोग ऐसी उपलब्धियां पा लेते हैं माँ बाप को खुद नहीं बताते उन्हें भी बाया मीडिया सुनने को मिलता है ये कहाँ तुम्हारे एक नियम बना लो कि माता पिता की सेवा करूंगा और जीवन में कुछ भी पाऊंगा तो उसका श्रेय केवल उनको दूंगा और तीसरी बात उनके आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बन गए उनके आत्मोन्नति में सहायक बनो उनसे कहो पिताजी आपने हमारे लिए जो किया बहुत किया मां आपने हमारे लिए जो किया बहुत किया आपने हमें अपने लायक बना दिया आपके कृपा से हम सारी व्यवस्था कर रहे हैं घर परिवार और व्यापार की चिंता आप छोड़ दो आप तो जो चाहो हमसे कहो अब कहने की भी जरूरत नहीं हम आपकी सारी व्यवस्थाओं की पूर्ति करते हैं एक कृतज्ञता का अभाव होता है आजकल है ऐसी व्यवस्था लोगों की दृष्टि केवल पैसों पर केंद्रित हो गई मनुष्य के संबंध केवल स्वार्थ पर केंद्रित हो गए ऐसी स्थिति में क्या होगा आजकल तो माँ बाप की सेवा करने की बात तो दूर मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो माँ बाप की सेवा करने के एवज में उनसे पैसा लेते हैं एक दंपति अपने बड़े बेटे के पास रहते थे एक महानगर में छोटे भाई की शादी हुई बड़े भाई ने कहा कि देख अभी तक माता पिता को मैंने रखा मम्मी पापा को मैंने रखा तेरी भाभी ने उनकी जितनी बनी सेवा की हमने बहुत तपस्या की अब तुम्हें संभालना होगा तुम उनको रख छोटे भाई ने कहा भैया अभी अभी मेरी शादी हुई है और मैं ठीक ढंग से सेटल भी नहीं हुआ हूँ मम्मी पापा को कैसे रखूँगा अरे तू चिंता मत कर व्यवस्था होगी तू मम्मी पापा को रखेगा और मैं पापा से कहूँगा उसके एवज में वो तुम्हें कुछ खर्चा देंगे बोले भैया पापा से घर में रखने के लिए खर्चा मांगेंगे कैसे मांगे बोले तू ये सब बातें छोड़ थोड़ा प्रैक्टिकल बन रे प्रैक्टिकल बोला प्रैक्टिकल बन व्यवहारिक बन मैं सारी बातें कर लूंगा और वो अपने माता पिता के पास गया दोनों से समय मांगा दोनों के पास बैठा और कहा पापा मम्मी हमने आपकी कई वर्षों से सेवा की आप हमारे फ्लैट में रहे अब हमने एक थोड़ा सिस्टम बनाया है हम थोड़ा अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं आज़ादी चाहते हैं और हमने सोचा है कि अब आप छोटे के पास रहो छोटे के फ्लैट में रहो और छोटे के फ्लैट में रहेंगे छोटे आप छोटा आपकी सारी व्यवस्था करेगा आपको उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा मात्र बीस हजार रुपया महीना आपको छोटे को देना होगा और ऐसे भी आपको चिंता करने की बात क्या है जाने के बाद तो आप जो भी छोड़ोगे हमारे लिए छोड़ोगे हमको दोगे ही इसलिए देना ही है तो अपने हाथ से देके क्यों ना चले जाओ पिता ने अपने बड़े बेटे के मुंह से ये बात सुनी तो एकदम स्तब्ध रह गया बेटे के सामने तो कुछ नहीं कहा पर कमरे में आकर रोने लगा पत्नी भी साथ थी और पिता के मुख से केवल ये उद्गार निकले जो उसके अंदर की पीड़ा की अभिव्यक्ति है कि हे भगवान कैसे दिन आ गए कि आज अपने बेटे के घर में रहने के लिए मुझे बीस हजार रुपये महीने देने पड़ेंगे इससे अच्छा तो ये होता कि कोई बीस रुपए की जहर की पुड़िया ला दे देता तो मुझे ये दिन देखने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता ये दशा है यह समाज का चित्र है और यह बात अब धीरे धीरे जैन परिवारों में भी बढ़ते जा रही है इसी कारण वृद्धाश्रम की तरफ लोग बढ़ रहे हैं जिसे मैं भारतीय संस्कृति का कलंक मानता हूं यह छूटनी चाहिए कृतज्ञता का भाव रखो कैसी दुर्दशा है जिस मां ने तुम्हें नौ माह तक पेट में रखा उसके लिए तुम्हारे फ्लैट में जगह नहीं मां ने पेट में रखा और तुम्हारे पास अपने फ्लैट में उसके लिए जगह नहीं विडंबना है उनके उपकारों को याद करो यदि उनके उपकारों का स्मरण होता तो जीवन में ऐसी स्थिति कभी नहीं आ सकती एक पिता अपने ढाई साल के बेटे को गोद में खिला रहा था डेढ़ दो साल का बच्चा था बोलना सीखा ही था अचानक आंगन के पास एक पेड़ था उस पेड़ पर कौवा बैठा पिता की बेटे की दृष्टि उस कौवे पर पड़ी और बेटे ने पिता से पूछा पापा ये क्या है पिता ने अत्यंत प्रेम से कहा बेटा ये कौआ है बेटा तो बेटा था अबोध बच्चा उसने थोड़ी देर बाद फिर पूछा पापा ये क्या है बेटा ये कौआ है फिर पूछा पापा ये क्या है बेटा ये कौआ है पता नहीं पिता के मन में कौन सी अज्ञात कल्पना जगी उसी क्षण वो वही निकाला तारीख मरा और बेटा जितनी बार पूछे ये क्या है पिता एकदम प्रेम से सुनाए बेटा ये कव्वा है कव्वा है कव्वा है और जितनी बार कव्वा शब्द बोला उतनी बार उस बही में कव्वा कव्वा कौवा लिख बेटे को पाल पोस बड़ा किया पर बेटा एकदम उल्टा निकला बुढ़ापे में वो पिता की इज्जत करना बंद कर दिया उसका तिरस्कार और अपमान करने लगा उसे अपने पिता तक नहीं कहता बूढ़ा बूढ़ा करके बूढ़ा बूढ़ा करके उसे संबोधता था पिता अपनी इस दुर्दशा पर आंसू बहाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता एक रोज उसी आंगन में बैठा था और उसका बेटा उससे तिरस्कार शब्दों में बात कर रहा था तभी उसी पेड़ पर कौवा आकर बैठा और पिता को वो सारी बातें स्मरण में आ गई पिता ने बेटे की तरफ इशारा करते हुए पूछा बेटा ये क्या है अंधा हो गया क्या दिखता नहीं कौवा है कौवा थोड़ी देर बाद बेटा ये क्या है कह दिया ना कौआ है कौआ पिता एकदम शांत थोड़ी देर बाद बेटा ये क्या है दिमाग खराब हो गया क्या पागल हो गया क्या कह दिया कौआ है कौआ क्यों दिमाग खाता है पिता ने चुप्पी साध ली और थोड़ी देर बाद बोला बेटा थोड़ा अमुक सन की बही तो लेकर आना बेटा बही लेकर आया बोला अच्छा आप दिमाग ठिकाने आया है जब डाटा तो किसी का कुछ लेना देना है तो बता ले तो फालतू तो दिमाग मत चाट बही पिता के हाथ में आई पिता ने बही खोल करके बेटे के आगे रखा तो देखा कई पन्ने कव्वा कव्वा कव्वा शब्द से भरे पड़े थे बेटे ने बाप को झिड़कते हुए कहा अच्छा मुझे क्या पता कि शुरू से ही गोबर गणेश थे पूरी बही को कौवा कौवा लिख करके खराब कर दिया ये कोई हिसाब है पिता ने अत्यंत संयत स्वरों में कहा बेटा यह हिसाब है और मैं तुझसे हिसाब ही मांग रहा हूं यह कौन सा हिसाब पिता ने कहा बेटा इतनी बार कव्वा बोल करके मैंने तुझे कव्वा बोलना सिखाया इतनी बार कव्वा बोल करके मैंने तुझे कव्वा बोलना सिखाया मैं कभी नहीं जलाया मैंने तो तुझसे केवल तीन ही बार पूछा था और तुम इतने तिल मिला गए बेटे ये तो मेरे एक शब्द का हिसाब है आज तक तुमने जो कुछ भी सीखा वो मैंने सिखाया है अगर उसका हिसाब मैं तुमसे पूछूं तो तुम क्या कभी चुका सकते हो बेटे की आंखें खुल गई यह जीवन की सच्चाई है लेकिन आज की संतान इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं यहां समझने की आवश्यकता है तो मैंने कहा माता पिता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखोग जीविका दाता के प्रति कृतज्ञ बनो जिसने तुम्हें काम से लगाया जिसने तुम्हें व्यापार से लगाया जिसने तुम्हारे तुम्हारे परिवार को सेटल करने में सहयोग दिया जीवन भर उसके प्रति कृतज्ञ बने रहो चाहे तुम कितने भी ऊंचे क्यों ना बढ़ जाओ मेरे संपर्क में आज भी ऐसे अनेक लोग हैं जो आज अरब पतियों की श्रेणी में आते हैं लेकिन वे लोग भी जो ने अपने कैरियर की शुरुआत किसी फर्म में नौकरी से की थी आज भी ये कहते हैं कि हम जो कुछ भी हैं इनकी कृपा से हैं हम तो देश से आए थे तो हमारे पास कुछ नहीं था जो कुछ पाया है वो इनकी कृपा से पाया ये कृतज्ञता का भाव है और यह सच्चाई है कि अगर तुम्हें कभी तुम्हारे पास कोई ठोर नहीं तुम्हारी कोई पहचान नहीं और उस समय तुम्हें किसी ने स्थान दिया पहचान दिलाई और तुम्हारे कारोबार में तुम्हें सहयोग दिया तो उसका कितना बड़ा सहयोग जीवन भर उसके प्रति कृतज्ञ रहो लेकिन आजकल लोग चूना लगाने में पीछे नहीं रहते एक समय था जो लोग अपनों को सहयोग देते थे संरक्षण देते थे इसका यह परिणाम है कि मारवाड़ी कम्युनिटी बहुत तेजी से पनपी थी जहां न जाए बैलगाड़ी वहां जाए मारवाड़ी जैसी उक्ति चरितार्थ हुई लोग एक दूसरे को कॉपरेट करते थे और लोग एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते थे अब समय बदला और लोगों को अपनों से ही आघात पहुंचने लगा इसलिए लोग दूर करने लगे जिस पर विश्वास वही विश्वासघात करे ये बड़ी विडंबना है संत कहते कभी उनके प्रति अकृतज्ञ मत होना तीन दिन पहले मैंने कहा था कि ऐसे लोगों के कल्याण मित्र के प्रति कुटिलता का भाव मत करना आज मैं कह रहा हूं जिसने तुम्हारे प्रति उपकार किया उसके प्रति अकृतज्ञ मत बनो वही बात दोहरा रहा हो जिसका नमक खाया है कभी नमक हरामी मत करना मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो अभी कुछ दिन पहले मेरे पास आए उन्होंने जहां से अपने कैरियर की शुरुआत की थी एक बहुत बड़े श्रेष्ठी थे समय पलटा आज वो बड़े बुरे दिनों का सामना कर रहे हैं और जिस व्यक्ति ने उनसे अपने कैरियर की शुरुआत की वो आज बहुत अच्छी स्थिति में उस व्यक्ति ने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर पहले से तो मैंने सुन ही रखा था कि ये व्यक्ति आज भी उनको सपोर्ट कर रहा है उस बुरे दिन की स्थिति में जब अभी वर्तमान में कोई भी नाता नहीं तो भी वो आदमी उसके लिए चट्टान की तरह खड़ा हो गया और अपनी शक्ति के अनुरूप जो अच्छा सहयोग दिया जा सकता है दिया जा सकता है दे रहा है और जब मैंने पूछा तो मुझसे एक ही बात कहा महाराज मैंने उनका नमक खाया है मेरा ये कर्तव्य बनता है ये होती स्थिति ऐसे लोग आजकल कम हैं जो किसी का नमक खाए तो उसको जीवन भर चुकाए जिसे बोलते हैं नमक हलाली आज नमक हलाल लोग कम नमक हराम लोग ज्यादा मुड़ के देखना नहीं चाहते ऐसी गलती जीवन में कभी मत करना एक धर्मी जीव होने के नाते तो ऐसा कतई मत करना तो तुम अपने जीवन में कोई कामयाबी पा सकोगे अन्यथा सब केवल ऊपर ऊपर की बातें होगी अंदर से कुछ भी नहीं होगा तो कभी जिसने तुम्हें सहयोग दिया उसके लिए जब जरूरत पड़े तुम भी सहयोग के लिए आगे आओ कदाचित अपनी स्थिति के अनुसार सहयोग न भी दे सको तो कभी असहयोग मत करो क्या बताऊं किसी कभी ने बहुत गहरी बात दिखी कि मैं जिसके हाथों में एक फूल लेकर आया था मैं जिसके हाथों में एक फूल लेकर आया था उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में ऐसा नहीं करना नंबर तीन गुरु के प्रति कृतज्ञ करो बने रहो माँ बाप जन्म देते हैं जीव का दाता जीवन की व्यवस्था देते हैं और गुरु जीवन का निर्माण करते हैं गुरु के बिना जीवन का उद्धार नहीं कल गुरु पूर्णिमा का दिन है कल इस पर विशेष चर्चा होगी आज तो समय होने को है लेकिन कहते हैं कि गुरु के प्रति अपना रोम रोम समर्पित रहना चाहिए एक लभ्य के हृदय में गुरु के प्रति समर्पण का भाव था जरूरत पड़ी अंगूठा काट के दे दिया यह होता है समर्पण तो गुरु के प्रति समर्पण हो कृतज्ञता हो कि जो कुछ भी है गुरु की कृपा से गुरु की महिमा अपार है उनके प्रति कभी अकृतज्ञता का भाव मन में नहीं आना चाहिए ऐसी कृतज्ञता है तो इससे तीन लाभ होता है कृतज्ञता का भाव रखने से पहला लाभ तो यह कि व्यक्ति का अभिमान गलता है उसे अपनी लघुता का भान होता है दूसरा परोपकार का भाव जगता है अगर आप कृतज्ञ होंगे दूसरे के प्रति उपकार करने का भाव जगेगा और तीसरी बात लोग दूसरों के प्रति कृतज्ञता करना शुरू करें प्रकट करना शुरू करें तो और लोगों के मन में भी परोपकार की वृत्ति जगती है जरूरतमंदों को सहायता मिलती है ऐसा कहा जाता है एक कृतघ्नि व्यक्ति उन सब लोगों को नुकसान पहुंचाता है जो जरूरतमंद है और उसकी पूर्ति की आशा में खड़े लोग यही कहेंगे भैया आज के ज़माने में तो कोई किसी की सुनता ही नहीं करने से कोई फायदा नहीं करने का फल उल्टा मिलता है तो कोई करना नहीं चाहे हालांकि नेकी कर कुएं में डाल की बात होनी चाहिए कोई मुझे प्रत्युपकार स्वरूप कुछ करे इस भाव से कभी किसी का उपकार मत करो पर किसी ने तुम्हारे प्रति कोई उपकार किया है जीवन भर उसे कभी मत भूलो भारतेंदू हरिश्चंद एक समय बहुत विपन्न अवस्था में थे और उनके एक मित्र थे वे जब उनसे मिलने गए तो देखते क्या है कि उनकी बहुत सारी चिट्ठियां लिखी हुई है और पढ़ी हुई है टेबल पर समझ में आ गया कि शायद पोस्टेज की कमी के कारण इसे डिस्पैच नहीं किया गया उन्होंने फौरन अपने आदमी से पांच रुपये के डाक टिकट मंगवाए और सैकड़ों पत्र थे सब में पोस्टेज लगवाया डिस्पैच करा दिया भारत इंदू जी ने उनके प्रति बहुत धन्यवाद ज्ञापन किया थोड़े दिन बाद उनकी स्थिति अच्छी हो गई और वे जब भी उनसे मिले उनके जेब में पांच रुपये डाल जब भी मिले पांच रुपये डाल दे बोले ये क्या कर रहे हैं मैंने एक बार पांच रुपया दिया आपने पांच रुपया दे दिया अब बार बार पांच रुपया क्यों दे रहे मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता उन्होंने कहा जिस परिस्थिति में आपने मुझे वो पांच रुपये दिए और उन पांच रुपयों से मेरा जो काम हुआ सारी जिंदगी में आपके जेब में पांच डालते रहूं तो भी उसका मूल्य नहीं चुका सकता यह है कृतज्ञता का भाव इसलिए आप लोग मेरी भावना में कहते हैं हो नहीं कृतघ् कभी मैं द्रोह न मेरे उर आवे बस अपने मन में ऐसी कृतज्ञता का भाव कभी ना आने दे द्रोह हमारे मन में ना आए ऐसी भावना रखें तो निश्चित हमारा जीवन धन होगा पिछले दिनों में पांच बातें मैंने आपसे कही है जिसे आपको क्या करना है क्या करना है रिफ्यूज करना है या रिड्यूज करना है है ना? क्या क्या बातें थी क्रूरता कठोरता कुटिलता कृपणता और कृतघ्नता बस ये पांचों को आप याद रखेंगे आप लोगों की विस्मरण शक्ति बहुत तेज़ दिख रही है बहुत जल्दी जल्दी सब विस्मृत हो जाता है इसे स्मरण शक्ति में परिवर्तित कीजिए ताकि वो हमारे जीवन में उतर सके आज चतुर्दशी का दिन है और आज अलग दिन है गुरुदेव के चरणों में आप लोगों का प्रतिनिधि मंडल आशीर्वाद लेने गया और आशीर्वाद मिल भी गया है जयपुर वालों का भाग्य है और आज चतुर्दशी है हम लोगों की संकल्प की तिथि है उसी अनुरूप संकल्प हम लोग आज लेने जा रहे हैं चातुर्मास के लिए जो औपचारिक निवेदन है वो आप लोग करेंगे करते ही रहेंगे कल गुरु पूर्णिमा का दिन है हम लोग गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए गुरु के प्रति अपना अर्घ आस्था का अर्घ चढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित होंगे कल की तिथि में सब काम छोड़कर समय पर आए और पूर्ण आनंद लें और जो लोग टीवी पर बैठ रहे हैं टीवी पर बैठकर गुरु पूर्णिमा मनाने का मज़ा नहीं है सच्ची श्रद्धा हो तो गुरु चरणों में आकर के ही गुरु पूर्णिमा मनाना चाहिए ये आप ध्यान रखेंगे इतना ही कहकर नहीं विराम ले रहा हूँ बोलिए परम पूजा अच्छा गुरुव श्री विद्यासागर जी